हरिभो बोलकंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री भावनासार संग्रह ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरिमो श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री श्रीताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधार्मण हरि गोविंद जय जै राधारमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रम हरि गोविंद जय जय राह रम गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय हरि रा हरिलाल की राधाकृष्ण <coughs> ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराश सूं सत्यवती हृदय नंदनोंसो यमलगल वाय ममत जगत्प्रबती विश्वसर्गसर्गा हम लक्षकृष्णाक्ष तो जगद्धाम नमा हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाम श्र। श्री सागर जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सारभभूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यौं श्रीराधापाला सह गणलता श्री श्र। आजान लिभुज कनकावदात संकर्तन कमलायताक्षौ विश्वभरौंदे जगत प्रिय कर्णवंदे कृष्णपरविंदयुगल यस्ंगीदा वक्षुज प्रणीकृते विलसतीरागस्व काश्मीर कलिशोणिपरी कस्तूनिकाने श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीज मतंवते नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तथ जयमु नारायणय नम नाराय नम नमः नम दै सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्माय नहते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणे नमस्क धर्मा वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपा सन्ुभ्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणावराशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भक्तिम सुमते रघुनाथ दासजीव मे कॉक मंद म दयांद्राक् तुलसी तो का पद्मनालीला का स्मरण साधक उपकरण के द्वारा भी श्री प्रियालाल की सेवा मंजरी रूप धारण करके करें जहां यथा योग्य उपकरणों के द्वारा स्वल्प उपकरणों के द्वारा वो सेवा कर रहा है उनमें विभू जो उपकरण है जो लीला में विराजमान है उन लीला के महानी उपकरण उनका तो कहना ही क्या संसार में तो उपकरण व्यवहार में तो कहीं एकत्रित किए नहीं जा सकते हैं, तो उन उस भावमयी सेवा और उन दिव्य उपकरणों के द्वारा जो सेवा उस उपकरण की सेवा का भी वह भावना करते हुए यथावस्थित देह में ही विराजमान होता है साधक के दो देह हैं, एक है यथावस्थित देह दूसरा है अंत चिंतित देह भीतर जिसका विचार किया गया तो यथावस्थित देह में उपलब्ध उपचारों से वह श्री प्रियालाल की जैसे स्वरूप सेवा करते हुए विराजमान और जहां स्वरूप सेवा करने का सौभाग्य नहीं है यदि अत्यंत विरक्त है ग्रहस्थ नहीं है या आश्रमवासी नहीं है ऐसी स्थिति में वह मानसी सेवा करते हुए विराजमान होगा मानसी घर त्याग करने का तात्पर्य ये नहीं है कि सेवा बंद हो जाएगी बल्कि सेवा तो और ज्यादा बढ़ जाएगी घर में तो कितने से उपकरण इकट्ठे किए जा सकते हैं पंत मानसी उपकरणों में दिव्य उपकरणों के द्वारा खुद ठाकुर जी की सेवा करो तो जो सेवा करना है वो लक्ष्य है जहां सेवा में प्रवृत्ति होगी वहां बदले में कुछ चाहने की इच्छा नहीं होगी संसार की वस्तुओं को वहां पर बदले में सेवा के बदले सेवा ही चाही जाएगी तो कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि उपकरण के द्वारा की गई श्री मंदिर में जो सेवा है वह सेवा मानसी सेवा की पोषिका होकर के विराजमान है और मानसी सेवा की पोशिका होकर के यहां पर जो सेवा की जा रही है वो सेवा भी मानसी सेवा में ही अंत में परिणत हो रही है एक बात नंबर दो बात दूसरी बात कि जो विरक्त हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास में कोई उपकरण नहीं है हम तो केवल कंथा करंगाधारी हैं ऐसी स्थिति में हम कैसी सेवा करेंगे मानसी सेवा में अधिक से अधिक जितने भी उपकरण हैं, जो श्रीलीला में विराजमान हैं, उनके द्वारा ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान तीसरी बात ये कि सेवा करने पर सेवा के बदले यहां पर कोई भावना कोई वस्तु की चाह सकाम भक्त में हो सकती है आर्थो जिज्ञासो अर्थार से ज्ञानी इनमें चार प्रकार की कहीं ना कहीं इच्छाएं हो सकती हैं कभी कभी कभी जरूरी नहीं है होनी नहीं चाहिए चारों प्रकार की इच्छाएं परंतु भगवदगीता में जैसे कहा कि मेरा कष्ट दूर हो जाए ये सेवा कर रहे हैं और इसके बदले में ये मांग रहे हैं कष्ट दूर हो जाए आर्थ जिज्ञासु मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या मेरी जो समस्याएं हैं जो गुत्थियां हैं भगवत सेवा करने से शास्त्र की जो गुत्थियां हैं वे खुल जाएं विभिन्न वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन मुझे प्राप्त हो जाए ये जिज्ञासा हो गया अर्थार्थी अर्थात मुझे सेवा के बदले कुछ पैसा मिल जाए सुख मिल जाए और फिर उसका अपना अपने लिए सुख का प्रयोग करो हो गया सब किया कराया बराबर अर्थार्थी ज्ञानी मैं ब्रह्म साहु जी प्राप्त कर लू ब्रह्म हो गया सब किया कराया चौपट तो कर्म मिश्रा या ज्ञान मिश्रा भक्ति या गौणी भक्ति या तो गौणी भक्ति या कर्मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति इनको प्राप्त करने की भी अभिलाषा जहां नहीं रहे ऐसी जो सेवा है वो लक्ष्य तो हमारा जो लक्ष्य है वो शुद्धा भक्ति लक्ष्य है और शुद्धा भक्ति उसे कहेंगे जहां पर अग्निशता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावर्तन और आनुकुल्यन कृष्णाम भक्त का स्वरूप लक्षण है आनुकुल्यन कृष्णाम शील श्री कृष्ण को सुख मिले ये विचार करते हुए कृष्ण संबंधी चेष्टाएं या कृष्ण संबंधी भावना अनुशीलन के दो अर्थ चेष्टा और भावना श्री कृष्ण को सुख मिले ऐसी कोई चेष्टा करना और कृष्ण को सुख मिले ऐसी मन में कोई भाव रखना तो भाव रूप और चेष्टारूप दो प्रकार की भक्ति हो गई भाव भी भक्ति है स्थाई जो स्थायी और संचारी भाव हैं वे वे भी भक्ति हो गए और साथ के साथ में जो चेष्टाएं वो भी भक्ति हो गई तो अनुशीलन के दो अर्थ हुए भक्ति किसको कहेंगे ऐसा अनुशीलन जो कृष्ण को सुख दे फिर दोबारा सुन रहे भक्ति किसको कहेंगे ऐसा अनुशीलन जो कृष्ण को सुख दे अनुशीलन माने दो चीज हमारे हृदय में ऐसे भाव हों जिन भाव से कृष्ण को सुख मिले ये हो गई भाव रूपा भक्ति भाव रूप अनुशील फिर हमारे हाथ पैर से हम ऐसी चेष्टाएं करें जो श्री कृष्ण को सुख में इसका नाम हुआ अनुशील कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ पैर से कोई चेष्टा नहीं की जा रही है मन मनी मन से चेष्टा की जा रही है जैसे कोई परम सुंदर एक व्यवहार की बात कर रहा हूं कोई बालक है अब ओम का बालक है किसकी गोदी में हमको कुछ पता नहीं है पर बालक इतना आकर्षक है ये लगे कि अरे इस बालक को जरा सा छू लिया जाए तो ये हुआ अच्छा हम छुएंगे नहीं परंतु संस्कृत नाटकों में जैसे कहा गया कि मनसा अभिगम्यू मन के द्वारा पास में जाकर ऐसे ड्रामेटिक नोट्स कहीं प्राप्त होते हैं नाटकों में कि मन से ही शत्रु के ऊपर पंच करके अब वो पंच कर नहीं रहा है केवल भीतर भीतर दाप भीच रहा है और जैसे वो तो पंच करेगा शत्रु को शत्रु दिख गया ऊपर से तो कुछ नहीं बोल रहा है मिल मन में विचार कर रहा है दिख जाए तो बस दिख गया है तो लगा तो दो चार तो ये मनसाभिगम्य हो तो चेष्टा दोनों प्रकार की हो सकती है एक्शन में भी चेष्टा हो सकती है क्रिया में भी और मानसिक भी एक्शन किया जा सकता है तो एक तरह से अनुशीलन के तीन अर्थ हो गए देखिए बहुत ध्यान से सुनने आए ये मैं श्री इसकी श्री, श्री जीव गोस्वामी जी की जो टीका है उसको प्रस्तुत कर रहा हूं आनुकुल्यन कृष्णानुशीलन का अर्थ हो गया दुर्गम संगम ने श्री जीव गोस्वामी जी की टीका उसमें आनुकुलन कृष्णानुशीलन भक्ति भक्ति किसका नाम ष्ण को सुख मिले ये विचार करके अनुशीलन अनुशीलन तीन प्रकार स्पष्ट रूप से अनुशीलन है कि हम कोई ना कोई चेष्टा कर रहे हैं एक्शन ठाकुर जी को जगा रहे हैं मंदिर की सोहनी दे रहे हैं मंदिर के बर्तन माज रहे हैं रसोई कर रहे हैं ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं श्रृंगार करा रहे हैं दड़पण दिखा रहे हैं पंखा कर रहे हैं अनुशीलन और एक दूसरा अनुशीलन हो गया कि जहां चेष्टा नहीं कर रहे हैं कोई संत रसिक बैठे हुए हैं अपनी कुटिया में और कुटिया में बैठे बैठे जैसे यहां पर लीला चिंदन हो रहा है ऐसे लीला चिंदन कर रहे तो ये हो गया मानसिक अनुशीलन यहां पर भी चेष्टा की जा रही है परंतु तो हाथ पेड़ से चेष्टा नहीं की जा रही है वहां पर मानसी देह के द्वारा चेष्टा की जा रही एक स्थूल देह के द्वारा चेष्टा की जा रही है उसका नाम भी अनुशीलन कहा मानसी देह के द्वारा भी चेष्टा की जा रही है इसका नाम भी अनुशीलन हुआ अब तीसरा हुआ कि भाव रूप अनुशीलन यथावस्थित देह के द्वारा अनुशीलन मानसी देह के द्वारा अनुशीलन और भाव रूप अनुशीलन भावरूप अनुशीलन का मतलब है कि किसी को देख करके बात्सल्य का भाव आ रहा है किसी को देख करके श्रद्धा का भाव उन महापुरुष को देख करके श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है हम वहां तक नहीं जा सकते हैं उन तक नहीं पहुंच सकते हैं परंतु तो दूर बैठे बैठे ही उनके चरण को जैसे छू रहे उनके चरण की वंदना करे अपनी श्रद्धा उनके प्रति प्रकट कर रही है या क्रोध प्रकट कर रहे हैं या कहीं आश्चर्य का भाव उनको देख करके हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है आह ये कैसी है इनका दर्शन करके ही चित्र में एकदम अद्भुतता का भाव उत्पन्न हो रहा है या वीरता का भाव आह इन्होंने जैसा भजन किया क्या हम भी ऐसा भजन कर सकते हैं ये देख करके तो ये सारी भाव भाव का मतलब है शांत जैसे कोई सरोवर है और उसमें किसी ने डाला एक कंका और कंका डालने पर जैसे उसमें आवर्ता लहर आई तो उसकी का नाम है चित्त का क्षोभ क्षोभ का नाम ही है भाव शांत चित्त का विकार युक्त तो हो जाना इसी का नाम है भाव तो किसी का दर्शन करके चित्त में विकार आया तो तो आनुकुल्यन कृष्णानशीलम का अर्थ हुआ कि हम यहां कृष्ण को सुख मिले इसके लिए नंबर एक यथावस्थित शरीर से कोई चेष्टा कर रहे हैं मंदिर की सोहनी दे रहे हैं रसोई कर रहे हैं श्रृंगार कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आरती कर रहे हैं पंखा कर रहे हैं नंबर दो यथावस्थित शरीर से तो कुटिया में बैठे हुए अपने आसन पर बैठे हैं परंतु तो मानसिक जो देह है उस मानसिक देह से जो यथावस्थित देह से सेवाएं की जा रही थी उन्हीं को मानसिक देह से कर रहे हैं रही अंत से कर रहे हैं ये हो गया दूसरा अनुशीलन तीसरा अनुशीलन हुआ कि मानसिक देह भी नहीं है परंतु मन में जो शांत थी उसमें विभिन्न क्षोभ प्राप्त हो रहे हैं जैसे कहीं बालक के प्रति जैसे स्नेह की भावना स्वामी के प्रति जैसे श्रद्धा की भावना जैसे सखा के प्रति कि आह मेरे सखा है इसको तो मैं गले से लगा लूं और इसका कोई हित करूं गले से लगाने की बात भी नहीं आई क्योंकि वहां पर मानसिक चेष्टा हो जाएगी परंतु तो कोई हित करूं ये मन की भावना और आह ये प्राण नाथ है कैसे अपने आप को इनको समर्पित करो इनको कैसे सुनो तो दास्य में मधुर, इन भावों में या वीर रस का उत्साह भाव हास्य रस का इनके साथ में हंसी, हास्य तो वीर हास्य करुण रौद्र भयानक अद्भुत दिवत्स्य इस रूप को देख करके कहा दूसरी चीजों का ध्यान करू यह भी हो गया। के का के प्रति प्रति भाव कृष्ण अत्यंत का आकर्षक भाव रूप होकर के अंत में रस बन जाएगी और चेष्टा रूप बनकर के वह साधन भक्ति बन जाएगी साधन भक्ति से भाव भक्ति उत्पन्न होगी और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षण भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी जैसे कच्चा आम ही पक्कर के मीठा आम बन जाता है ऐसे शरीर की की गई चेष्टाएं यथावस्थित शरीर से की गई चेष्टाएं और अंतचिंत शरीर से की गई चेष्टाएं वही हृदय में एक भाव या शोभ उत्पन्न करेंगी उन शोभ के द्वारा भी ठाकुर की सेवा की जा सकती तो यथावस्थ शरीर से की गई सेवा फिर भाव शरीर से की गई सेवा फिर भाव शरीर से श्री प्यारे के प्रति जो भाव है उस भाव को ग्रहण करते हुए की गई सेवा ग्रहण करते हुए उसके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना सेवा नहीं की जा रही है परन्तु उसके माधुर्य का आस्वादन या अपने भाव के द्वारा उसको सुख प्रदान किया जा तो ये तो उसके लिए जो सेवा का चिंतन है वो श्रवण कीर्तन और स्मरण इन तीन चीज की आवश्यकता पड़ेगी भावरूप जो चे, जो शरीर से किया है किया गया जो अनुशीलन है यथावश्य शरीर से और स्थूल शरीर से दोनों से किया गया जो अनुशीलन है चेष्टा है उसके लिए कहीं न कहीं हमको तीन चीज की जरूरत पड़ेगी श्रवण कीर्तन और स्मरण अनुशीलन के लिए तीन चीज श्रवण माने श्रीमद् गुरुदेव के द्वारा के द्वारा कृष्ण या श्री प्रिय नित्य धाम में जैसे श्री प्रिया लाल की सेवा कर रही हैं ऐसी सेवा का श्रवण करना जैसे यहाँ पर किया जा रहा है सेवा की जा रही है वहां पर निज मंजरियों के द्वारा निज सखियों के द्वारा किशोरी जी की श्याम सुंदर के और हम उसका श्रवण श्रवण करने के बाद में फिर कर उसका कहीं मन में विचार भी करें तो श्रवण फिर कीर्तन कीर्तन करेंगे और कीर्तन करते हुए फिर स्मरण करते हुए भी विराजमान स्मरण भी करते हुए जहां श्रवण नहीं है वहां स्मरण करते हुए भी या ग्रंथ को पढ़ते हुए स्मरण करते हुए भी हुए। तो ऐसा करने पर हमारे चित्त में जो श्रीमद गुरुदेव के द्वारा श्री राधा रानी ने कोई एक विशेष भाव दीक्षा काल में स्थापित किया था अपने उस भाव की पुष्टि होगी भाव संचारी भाव सामग्री हृदय में मैं जी की दासी हूं, ये जो दासाव है या भाव पुष्ट तो होगा मैं किशोर श्याम काशोर जी का कि सखी हूं यह सख्य भाव विकसित होगा दासी हूं यह दास भाव मैं उनका हित करूं ये बात्सल्य भाव उनके लिए कैसे अपने आप को समर्पित करूं यह भाव कहीं हृदय में उपस्थित होगा तो श्रवण कीर्तन और स्मरण ये स्मरण करते हुए ही उस रस का परमक्रम आस्वादन साधक ग्रहण करेगा तो उसी अंत में भाव को जागृत करके आस्वादन की प्राप्ति उस भाव को जागृत करके प्रियालाल को सुख देना और सुख के बदले हमको आस्वादन मिले मिले इस आस्वरण को प्राप्त करने के लिए क्योंकि घी परोसने वाले को अपना हाथ तो अपने आप में छिकना हो जाएगा तो प्रिया लाल को जहां सुख प्रदान कर रहे हैं वहां पर उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके जो सखी गण हैं मंजरी गण हैं श्रवण करने वाले श्रोता गण हैं उनको आनंद की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी मूल सुख प्रदान किया जा रहा है किशोरी जी को स्नान करा करके उनके शरीर का अभ्यंग करके उद्वर्तन करके उवटना करके सुख प्रदान किया जा रहा है श्री किशोरी जी को किशोर जी को सुख देते हुए सखीगाम उनको परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है जो उवटना कर रही हैं और श्रवण करके हमको भी परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है तो जो घी परोस रहा है माखन परोस रहा है उसका हाथ अपने आप चितना हो जाता है तो सुख तो मिलेगा परंतु तो सुख प्राप्त करने के लिए वह नहीं कर रहा है उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य है प्रियालाल को सुख प्रदान करना तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन या भक्ति अब इसमें अन्य अभिलाषता शून्य यदि मुझे सुख मिले इसलिए सेवा की जा रही है तो यहां पर अभी सेवा में बहुत कसर है कुल मिलाकर के हम चाह रहे हैं क्या कि अपने शब्द स्पर्श रूप रस इनको हम कहीं पुष्ट करना चाह रहे आंख में जो रूप का दर्शन करने की प्यास है उसको बुझाना चाह रहे तो गिंद्री में स्पर्श करने की जो प्यास है उसको बुझाना चाह रहे और उसके द्वारा शरीर की यदि पुष्टि हो रही है तो ये अन्य अभिलाषा नहीं हुई स्वार्थ परंतु स्वार्थ से हम मुक्त हो जाए अन्य अभिलाषता सुनिए माने स्वार्थ की काम मुझे मेरे शरीर को सुख मिले ये अभिलाषा नहीं है अन्य अभिलाषा सुनिए मुझे भोग मोक्ष मिले मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है मैं भोग मैं मोक्ष इन दोनों की अभिलाषा नहीं ज्ञान कर्माद्यनावृतम ज्ञान और कर्म से अनावृत है ज्ञान का फल क्या है मोक्ष मोक्ष प्राप्त होने के बाद में ज्ञान समाप्त हो जाता है परंतु तो यहां नुकुंज मंदिर की प्राप्ति हो जाने पर हमारा ज्ञान समाप्त नहीं होता हमारी सेवा समाप्त नहीं होती है सेवा उल्टी और बढ़ती संसार में रहते हुए विघ्न सहित सेवा है वहां पर पहुंच गए तो निर्विघ्न सेवा की प्राप्ति होती तो ज्ञान कर्माद नाद्रतम का तात्पर्य ज्ञान रहित नहीं ज्ञान होने पर भक्ति छूटेगी नहीं कर्म माने भक्ति का सुख मिलने पर सेवा का जो कर्म है वो छूटेगा जबकि प्राकृतिक दान पुण्य तीर्थ यात्रा इत्यादि जो पुण्य कर्म है उन पुण्य कर्मों में उन पुण्य कर्मों को स्वर्ग मिला और हमने अब दान की क्या आवश्यकता है हमको स्वर्ग मिल गया बस छुट्टी हुई, यज्ञ इसलिए स्वर्ग मिल जाए स्वर्ग मिल गया तो यज्ञ को का उद्यापन कर देंगे हाँ वो, वो कर्म कांड में वो उद्यापन और घुस जाए हर चीज में उद्यापन हमने कर्म किया कर्म से उत्तरापन से ऊंचे उठ करके आप मुक्त होकर के जीवन व्यतीत करेंगे आप किसी नियम में नहीं भक्त्यापन कभी नहीं होगा तो सेवा यहां पर करनी है वहां पर भी कहना तो ज्ञान कर्माध्यम आवर्तन का तात्पर्य यह नहीं है कई बार बड़ा भ्रम हो जाता है बोल तो क्या भक्ति करने पर ज्ञान समाप्त हो जाएगा ज्ञान समाप्त नहीं है ज्ञान समाप्त नहीं है बल्कि ज्ञान साधन के रूप में वहां समाप्त तो हो, जाए। हो जाएगा। ज्ञान के साधन रूप की वहां आवश्यकता नहीं है बल्कि वह आस्वाद रूप हो जाएगा ज्ञान साधन रूप न होकर के आस्वाद रूप बन जाएगा तो ज्ञान और कर्म इनसे अनावृत हो करके व्यक्ति रहे ज्ञान करने से अनावृत होने का तात्पर्य है कि जैसे ज्ञान समाप्त हो जाता है उसके लिए वेदांत में एक दृष्टांत दिया जैसे फिटकरी जल को शुद्ध करके स्वयं भी गल जाती है ऐसे ज्ञान भी अज्ञान को दूर करके स्वयं भी समाप्त हो जाता है ज्ञान में ये दृष्टान्त दिया जाता है कतक चूर्ण जैसे चूना या कथक चूर्ण या फिटकृत जल को शुद्ध करके स्वयं भी गल जाती है स्वयं भी समाप्त हो जाती है इसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को दूर करके स्वयं भी समाप्त हो जाता है एक दूसरा अधिष्टान देते हैं जैसे दिए की लौ की दिए में जलने वाली जो लौ है बत्ती की वह अज्ञान अधेरे को भी खा रही है और अपने अधिष्ठान को भी खा रही है मान बत्ती को भी खा रही है दिए की जो लॉ है फ्लेम वो अंधकार को भी खा रही है साथ के साथ में जिस बुद्धि में है उस मनोवृत्ति को भी खा रही और बत्ती जैसी जल जाएगी वैसे दीपक भी दिए की लौ भी अंतर्धान हो जाएगी ऐसे ही ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके स्वयं भी समाप्त हो जाता है चूना जल को साफ करके स्वयं भी गल जाता है फिटक्री जल को साफ करके स्वयं भी गल जाती है ऐसे ज्ञान की भी समाप्ति हो जाएगी तो उसको कहेंगे ज्ञान से ज्ञान जो है वो ज्ञान करना जनाव्रतम माने वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं है परंतु यहाँ पर भक्ति की आवश्यकता सदा रहेगी शून्यता की प्राप्ति हो ज्ञान को हटा देना वहां पर लक्ष्य है परंतु यहाँ पर ज्ञान को हटा देना लक्ष्य नहीं है जहां पर उसका आस्तन करते रहे ना ये लक्ष्य अर्थात भक्ति कभी भी आवृत नहीं होती मोक्ष को प्राप्त करने पर अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है स्वर्ग को प्राप्त कर लेने पर अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे ही कृष्ण को प्राप्त कर लेने पर क्या ना कभी नहीं सदा सदा है कृष्ण की आवश्यकता सदा सदा रहेगी इसलिए इसी को कहेंगे ज्ञान कर्मा जंगा भूत अनुकूल कृष्ण का तात्पर्य है कि अनुकूल होकर के श्री कृष्ण का अनुशीलन किया जाए अनुकूल का तात्पर्य है कृष्ण को सुख मिले परिणाम में। यही कृष्ण की इच्छा भी नहीं कृष्ण को तत्वत सुख प्राप्त हो या अभिलाषा प्राप्त हो यही मुख्य वस्तु होकर के बिराईमान है कभी कभी कृष्ण की लीला में इच्छा होती है कुछ है। और तत्वतः कृष्ण को सुख मिलता है किसी दूसरी चीज से वो जो सुख मिलता है टेम्पररी सुख है जैसे श्री यशोदा मैया कन्हैया को बांध रही है तो कन्हैया ये चाहे मैं बधू नहीं तो कन्हैया की इच्छा है न बधना परंतु यशोदा के द्वारा कृष्ण को बांध लेना ये कन्हैया को परम परम सुख प्रदान करेगा और कन्हैया का कल्याण करने वाला हो इसलिए परिणाम में कृष्ण को सुख मिले इसका नाम है अंकुल जिस समय श्री कृष्ण सत्राजीत के साथ में युद्ध कर रहे हैं उस समय या श्री कृष्ण जरासंध के साथ में युद्ध कर रहे हैं तो उस समय तो कृष्ण ये चाहेंगे कि शत्रु मुझे तू कह करके बोले मुझे गाली दे गाली देगा तो जोश कैसे आएगा युद्ध करने का ये कसकर के मेरे ऊपर प्रहार करे परंतु तो गाली देना या प्रहार करना ये कोई भक्ति है क्या इसको भक्ति कभी नहीं कही जाएगी कृष्ण का चाहना इच्छा उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे कृष्ण की हित कामना उसको भक्ति कहेंगे फिर दोबारा अंडरलाइन करने कृष्ण क्या चाहते हैं या भक्ति नहीं है कृष्ण को जिसके द्वारा सुख की प्राप्ति हो आतंतिक सुख की प्राप्ति हो सदा सदा सुख की प्राप्ति हो वास्तविक सुख की प्राप्ति हो उसका नाम भक्ति युद्ध में शत्रु मेरे ऊपर प्रहार करे ये कृष्ण चाहते हैं तो युद्ध का मजा आएगा तब परंतु तो शत्रु का प्रहार करना ये कभी भी भक्ति नहीं है तत्वता भक्ति है जिससे कृष्ण का परम परम कल्याण हो कृष्ण परम सुख को प्राप्त अत्यधिक सुख को प्राप्त करके अल्टीमेट जो सुख है उसको प्राप्त करके विराजमान हो टेम्पररी सुख नहीं तात्कालिक सुख नहीं स्थाई सुख को प्राप्त करके कृष्ण विराजमान हो उसका नाम है अनुकूल आनुकूल्य का तात्पर्य कृष्ण इच्छा नहीं बल्कि कृष्ण कल्याण इच्छा होना एक अलग बात है कल्याण होना अलग बात उसका नाम अनुकूल कृष्णानुशी भक्ति उत्तम इसमें भी कृष्ण का अनुशीलन होना चाहिए कृष्ण का तात्पर्य है जो सब अवतारों के अवतारी होकर के विराजमान है तो अन्य अभिलाषता शून्य माने सेवा करके बदले में अपना सुख भी नहीं चाहा जाए, मुख्य लक्ष्य है श्री कृष्ण को ही सुख देना परंतु घी परोसने वाले को हाथ अपने आप चिकने हो जाएंगे इसलिए कृष्ण का सुख देख करके भक्त को सुख मिली जाए ये हो गया अन्य अभिलाषता शून्य अन्य अभिलाषा में दो अभिलाषाएं मुख्य हुई एक अभिलाषा हुई मोक्ष की अभिलाषा संसार के दुख दूर हो जाए की अभिलाषा और दूसरे को विनाशीन है इसलिए इस शरीर के सुख को चाहाना यानी कोई भी सुख इस शरीर के सुख को चाहते हुए किया गया तो वो भक्ति नहीं है जो दिव्य शरीर है जो चिन्मय शरीर है उसको सुख मिलेगा उसकी बात अलग है और घी परोसते समय हाथ अपने आप अप चिकने हो जाएंगे इसलिए जो अंतश्चित शरीर है उसको सुख और यथावस्थित शरीर को भी सुख की प्राप्ति होगी इसलिए अन्य अभिलाषता शून्य माने अपने शरीर का सुख न चाहते हुए श्री कृष्ण को ही सुख प्रदान करना के दो अर्थ एक हुआ भौतिक शरीर की और दूसरा हुआ मोक्ष परंतु तो मोक्ष को भी यहां नहीं चाहा जाए ज्ञान ज्ञान और कर्म उनसे आवृत नहीं है ज्ञान की स्थिति यह है कि मोक्ष प्राप्त होने पर ज्ञान समाप्त हो जाता है कर्म की स्थिति यह है कि स्वर की प्राप्ति होने पर कर्म के आचरण धर्माचरण उसकी समाप्ति हो जाती है परंतु तो भक्ति ऐसी है जो कि समाप्त नहीं होती सिद्धि की स्थिति में भी भक्ति समाप्त नहीं होती भक्ति बनी रहेगी श्री ललिता जी जैसी भक्ति कर रही हैं, कौन करेगा विशाखा जी जैसी भक्ति कर रही हैं, ऐसा कौन करेगा तो ज्ञान आवृत हो जाता है जबकि भक्ति वृत नहीं होती ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनावृत ज्ञान कर्म जैसे ज्ञान और कर्म आवृत हो जाते हैं ऐसे ही वहां पर सेवा का ज्ञान और सेवा के कर्म कभी भी आवृत नहीं होते ज्ञान कर्मादि अनाव्रतम आनु आनुकूल्य में कृष्णानुशीलन आनुकूल्य का तात्पर्य है कृष्ण की इच्छा नहीं बल्कि कृष्ण का कल्याण काम इसको जहा विचार किया जाए क्यों कभी कभी कृष्ण की इच्छा कुछ अलग हो सकती है कल्याण कामना किसी अलग हो सकती है अनुकूल तो आनुकूल्य का मतलब है कृष्ण की कल्याण कामना से किया गया कृष्णानुशीलन जो सबका आश्रय होकर के विराजमान है उन कृष्ण का अनुशीलन ही भक्ति है अनुशीलन का तात्पर्य तीन का तात्पर्य है स्थूल शरीर से यथावस्थित शरीर से की गई सेवा आसन के ऊपर बैठ करके भी किया गया मन के द्वारा चेष्टा और मन की जो शांत स्थिति है उसमें क्षोभ उत्पन्न हो करके श्री कृष्ण के साथ में कोई न कोई भाव संबंध जोड़ जहां संबंध जोड़ा जाएगा वो हो गई भाव रूप भक्ति जहां चेष्टा की जा रही है मानसिक या शारीरिक स्थूल शरीर से या अंत शरीर से वो हो गया से विज तो सेवाया हम धातु से बनाए हैं भक्ति शब्द श्री कृष्ण का हम भजन करते हुए बिराहमान तो यहां कृष्ण का भजन कृष्ण की सेवा करने के लिए ये सखी बिराहमान है इसी पृष्ठभूमि के साथ में आगे कह रहे हैं। श्री प्रिया जी को सखियों ने सुंदर चौकी के ऊपर एक सोने की चौकी है उसके ऊपर सुंदर पीला बस्त्र हल्का बिछाया हुआ है उसके ऊपर श्री प्रिया जी को विराजमान किया है प्रियाजी के जितने भी धीरे धीरे अः श्रियंग उनके वस्त्र उन वस्त्रों को सखीगण हटा रही है अतिरिक्त जो वस्त्र हैं आभूषण उन सारे आभूषणों को उस समय शिप सखीगणों ने उतारा एक सौ अठावन श्लोक ये कृष्णानिका श्लोक है यतो य तो उदास्यत चारुचेलम तत्व निरीक्षत सानु बेलम तेनोक्त मुक्त सखीय सखी मंगम ही के अंगाद यतो, यतो सखीगण श्री से धीरे धीरे श्री स्नान कराना है श्री प्रिया को इसलिए अतिरिक्त वस्त्रों को हटा रही है उर्णी श्री प्रिया ने जो कंचुक उपाधारण धारण कर रखा है वो सातिका उनको हटा करके स्नान युक्त सपना इत्यादि धारण करा करके वहां पर विराजमान किया आभूषणों को भी दूर कर रही है और आभूषणों को दूर करके श्री अंग की स्वाभाविक जो शोभा है वो प्रकट हो रही है सब सखी कह रही है बोले सखी तेरे अंग को प्राप्त करके ये आभूषण सुशोभित हो रहे थे अन्यथा आभूषण की इन अंगों को आवश्यकता नहीं है ये आभूषण तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे दर्पण के मोर्चा जैसे दर्पण के पीछे जो सिंदूर और पारा लपेटा जाता है अब यदि उस पारे में कोई एक सुई लेकर के और पीछे की तरफ दर्पण का जो पिछवाड़ा है उसमें एक लकीर खींच दे तो वो लकीर कितनी बुरी लगेगी दर्पण की सारी शोभा खत्म कर वो लकीर सदा बनी रहेगी तो ये आभूषण तो दर्पण के मोर्चा जैसे लगते हैं उसको कहते हैं मोर्चा ये आभूषण इसलिए तेरे श्रींगा में इन आभूषणों की आवश्यकता नहीं है तो अंगार यो तो यत तो उदास्यत चारो चेलम अंग से जैसे जैसे वस्त्र को दूर करती हैं आभूषणों को दूर करती हैं सानु बेलम अपने श्री श्रीअंग को देख के श्री प्रिया उस समय ह्रियम रक्षती लज्जा का अनुभव करती हैं क्योंकि श्री अंग में श्याम सुंदर के मिलन के फल अभी भी विराजमान है उनका दर्शन करके कहीं लज्जा का अनुभव करती है सा अनुवेलम अनुवेलम माने निरंतर तेनाम उक्तम अवधार्योग उस समय श्री प्रिया जो हैं उन प्रियाओं से सखीगण मधुर वचन कहती जा रही हैं है करती जा रही हैं और उनके वचनों को सुनकर के सखी अयम अन्नम धर्तो। श्री राधिका जिन चिन्हों को देखकर के कभी लज्जा का अनुभव करती हैं सखी जल्दी से किसी हल्के स्नान युक्त स्नान के जो वस्त्र हैं उन स्नान के वस्त्र से उन अंगों को भी जल्दी से ढक देती हैं पुराने जो जरी के गोटा के जो आभूषण हैं वस्त्र हैं उनको तो हटाया और उनके स्थान पर स्नान युक्त सुंदर चंदन की कोर के जो आभूषण हैं हल्के जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों से श्री अंग को ढक देती है सखी एम तस्यापी आधत् जिन अंगों का दर्शन करके सुन करके श्री प्रिया को लज्जा की उत्पन्न हुई उसको ढांक दिया कृत ही विभंगम और इस प्रकार श्री राधिका आज सखियों के बीच में संकुचित नहीं हो रही हैं कृतहीन है विभंगम लज्जा दूर हो गई है और आज सखीगण श्री प्रिया उनके श्री अंग में ओटन करती हुई विराजमान हो रही हैं ओटना लगाती हुई विराजमान हो अभ्यज रज शुद्ध हृदय उस समय अभ्यज और रज परम चमकते हुए श्रीअंग जो है उनका अभ्यज माने तेल उनसे तिलोहे श्री किशोरी जी के श्रीअंग को सब सखियों ने किया है तो तेल तिलोहे श्रीअंग को करके सब सखी सखीगण विराजमान हो रहे है अभ्यज रजत उनका अभ्य तेल लगा करके रजत में जो परम सुशोभित हो रही है अतिशुद्ध हृदय ये सखीगण अत्यंत शुद्ध हृदय वाली हैं और आज श्री प्रिया को सुख मिले प्रिया श्याम सुंदर की सुंदर सेवा करेंगी यह मन में विचार करके प्रिया को सखी को अतिरूप में सजा देंगे वैश्य आपाद मूर्धम कृत मर्दन मंग मंगलम मंगल और चरण से लेकर के और सिर तक सब सखी जुट गई हैं और सब श्री किशोर जी के श्रीअंग में उस समय मर्दन करती हुई मालिश करती हुई विराजमान हो रही है आपाद चरण आप से लेकर के और सिर पर्यंत अलग अलग सखी सब सेवा कर रही हैं ंगल मंगल मंगलम अस्य अस्या उद्वर्तन विदंग में उद्वर्तन लगाया माने चिरोजी की पिष्टि बादाम की पिष्टि उसमें हल्दी मिलाकर के उसमें सुंदर अतर मिलाकर के ऐसे ही जो अः आटा है उस आटे में हल्दी चंदन इत्यादि मिलाकर के और और और उनके को लगा रही हैं। और धीरे -धीरे रही हैं हैं फिर धीरे-धीरे मालिश कर इस प्रकार श्री अंग का उद्वर्तन करते हुए बेराजमान हो रही है तो उद्वर्तन विदधरे उद्वर्तन किया घनसार कपूर पूर्ण कस्तूर का बुजुर्ग इस उन्न के जो बेस है वो तो बेस तो है मुख्य रूप से चरोजी का या पुष्प रसों का परंतु उनके साथ में कपूर भी मिला हुआ है कस्तूरी भी मिली हुई है घुसुण माने चंदन चंदन का भी बेस है बेस जो है वो चंदन का भी है चंदन चारों चूर्ण उनके सुंदर और चूर्ण जो है सुंदर चूर्ण उन सुंदर चूर्ण इनके चंदन से श्री प्रिया उनके श्रीअंक उनका उद्वर्तन करते हुए विराजमान हो तो घनसार माने कपूर कस्तूरी घुसण माने चंदन का पेस्ट या चावल या आटे का पेस्ट और चंदन और चार चंदन इत्यादि के द्वारा श्रीयंक उनका उद्वर्तन करते हुए निराकर हो रही है गंधानुबंधी विमलामल की कसाए केशान विवधई उपाय अब श्रीअंक का उतन अलग है केश धोने का जो उटन है वो अलग तो गंधान गंधानुबंधी जिसमें सुंदर सुगंध लगी हुई है ऐसे विमल आमल की कषाई बिमल आमल माने आंवला उन आंवले के पेस्ट को आंवले आंवले का जो कषाय है आंवले का चूर्ण उनको पीस करके सुंदर विमल केश जो हैं, उन केशों को धोने के लिए आंवले का आ, जो अ है वो आंवले की पिष्टि विराजमान है केशान बृघिस धीरे से श्री को लेकर के केश जो है उनको धीरे धीरे बृघिस घिस रही है और घिस करके कतमा विवधई उपाय अनेक दूसरे दूसरे उपायों के द्वारा भी भृंगार नाल गलतई ललतई कबंधई झारी जो है उस झारी की नाल से तपकने वाले जो ललित कवन माने जल की जो धारा है उस समय सबसे पहले जो धार जो है उससे स्नान कराया जाता है स्नान कराने में तीन प्रकार के स्नान हैं एक है धार दूसरा है उस समय करवा या गंगा सागर और तीसरा है घाट पहले धार डाली जाती है अपनी सुहाते सुहाते जो स्नान करने वाला है वो अपने स्नान रुचि के अनुसार जल को स्वीकार करता है विभिन्न अंगों के ऊपर जल को स्वीकार करता है तो पहले होता है धार फिर होता है झारी फिर होता है घरा शास्त्र घाट फिर इसके बाद में शास्त्र घाट उनके द्वारा या शास्त्र धारा चौथा जो स्नान है वो शास्त्र धारा सोवर जो है वो सोवर से फिर स्नान किया जाएगा तो गंधानु मंदी भृंगार नाल गलतई ललत कबंधई भृंगार माने झारी की टोटी से टपकने वाले कबंध मानी जो जल की धारा है उनके द्वारा उक्षांत चकार शाहजहारुण्यान बंधई श्री प्रिया उनके श्रीअंग को उकारो माने भिगोया पहले भोगया जाएगा फिर साबुन इत्यादि जोटन जो है फिर प्रमुख स्नान जो है वो प्रमुख स्नान कराएगा शिव किशोरी जो भी लावण्यमृत माधुर्यामृत और सौंदर्यृत तीन स्नानों को करके मिराज महा पर लावण्य ही एक जल बन जाता है एक स्नान फिर लावण्यमृत माधुर्यामृत सौंदर्या फिर माधुर्य फिर सौंदर्य ये तीन जो स्नान है उन तीन स्नानों से श्री प्रिया जी स्नान समझे गए स्नान जब भी करते हैं तो तीन बारी स्नान होता है इस तरह से। पहले शरीर को गीला किया जाएगा फिर शरीर को रगड़ा जाएगा फिर जो मैल है उसको बहा दिया जाएगा तो ये तीन स्नान की पद्धति तो उन्हीं का निरूपण कर रहे हैं कि क्षाचकार सहज प्रणया अनुबंध का शनि उभता प्रतिपादे पार्शोषु सुमुखी जलेनो। तेल उस समय समय के उचित माने गर्मी के दिन है तो शीतल जल बरसात के दिन है तो सामान्य रूम टेम्परेचर उसके हिसाब से जल यदि शीत के दिन है तो उनमें फिर उष्ण जल तो कालोचित तेल तो कालोचित जो जल है समय के उचित जल जो जैसा अच्छा लगे तो इन घनसार सुबासन और जो घनसार माने कपूर उससे सुवासित है जिसमें कपूर बसा हुआ है प्राय है स्नान का जल एक दिन पहले उसको उसका कहीं अधिवास करके रख दिया जाता है उसमें सुंदर कली जैसे स्नान यात्रा के समय कली उसमें चंदन अबीर अम्बर इत्यादिक जितनी भी वस्तुएं हैं कपूर उनको केशर, वो पहले दिन रख दी जाती है तो उसमें जल पूरा सुवासित होकर के विराजमान हो जाता है तो गंधान गंधानुबंधी उस समय कालोचित घनसा उनसे सुवासित जल है नाना मणिश्वर घटी घटिया भ्रतेनो सुंदर छोट छोटे छोटे घाटे हैं जो के नाना मणिश्वर जिनमें सुंदर मणि जड़ी हुई हैं रत्न जड़े हुए जो लोटा है उन लोटा रत्न जटे हुए घटी उनसे घाटी घटे माने छोटे घरों के समूह से भ्रतेनो जो सुसित करके अधिवास करके वासित करके रखे गए हैं स्वर्णम धर्मम परवेदितारम जो ज्येष्ठाभिषेक उन ज्येष्ठाभिषेक के मंत्रों में पहला ही मंत्र है स्वर्ण घरमा सूप्त का के सोने के रंग का घर्म परवेदितारम घर्म माने गर्मी उसको परवेदितारम माने दूर करने वाला जो जल है उससे सोने के रंग के गर्मी को दूर करने वाले जल से हम आपको स्नान करा रहे ये उसका स्वर्णम धर्मम परवेद तारम ये इत्यादि तो उस समय द्वाभ्याश नहीं दो घड़े एक साथ लिए एक और ललता जी पकड़ ली है दूसरी ओर श्री विशाखा जी पकड़ रही है और दोनों उस समय एक सांग एक साथ श्री प्रिया जी के ऊपर डाल रही है।, वो पादे रही है और श्री प्रिया उस समय खड़ी स्नान कर रही हैं। श्री प्रिया भी एक ऐसे ओटा के बीच में बैठी हैं जो पीछे से खुला हुआ है और तीन तरफ से जहा बंद है स्नान करने में श्री प्रिया को कहीं किसी प्रकार के संकोच की प्राप्ति न हो और श्री विशाखा उस समय दो घड़ों से एक साथ जल डाल दार्श्व शिशि तु सुमुखी मु जलेनो उस समय सुमुखी श्री राधे उनका दोनों पार्श्व से इन सखियों ने स्नान कराया समेष्ट चारो चक्र चैन बाढ़ स्नान पूरा हो गया और स्नान पूरा होने के बाद में सम्बेष्ट चार चक्रिचैन बाहु श्री किशोरीजु के जो केश है चार चुकुर चुकुर माने केश बाल उन बालों को सम्ष्ट सिचैन एक हल्का तोलिया लाइन और तौलिया लाकर के उससे केश उनको लपेटे और केशों को लपेट करके तोलिए में ही लपेट करके केश जो है उनको से लपेट करके बिराजमान किए फिर वस्त्र सहित जय हो वस्त्र <laughs> सहित केश जो है उनको निचोड़ रही है अलग से निचोड़ने में तो कहीं श्रम होगा तो श्री स्वामी जी को श्रम नहीं हो ये विचार करते हुए वस्त्र जो है वो वस्त्र से ऊपर से लपेट करके वस्त्र पानी को सोखता भी जा रहा है और फिर जो केश हैं उन केशों में वो वस्त्र से जो लिपटा हुआ है उस लिपटे हुए वस्त्र के साथ उनको बाढ़ निपीट दिया उनको निचोड़ देंगे रही भूर गलदम्ब निकाल ऊपर से निचोड़ती हुई लाइन नीचे आकर के छोर पर भूरी गलत अंबु वहां पर जो जल था वो पर्याप्त तो मात्रा में एकत्रित हो गया निचोड़ते लाए तो जो छोर है केशों का वहां पर तो जल और भी ज्यादा भूरी मात्रा में संचित हो गया है तो पीछे का जो छोर है उसको छोड़ निचोड़ते समय सबसे ज्यादा जल निकलता है शुरू शुरू का जो निचोड़ना है प्रथम जो पर्याय है प्रथम निचोड़ने में वहां पर उतना जल नहीं निकलता है तत्वतः जल पूरा केंद्रित होता है संचित होता है अंतिम छोर पर तो उस अंतिम छोर पर उसको विशेष रूप से निचोड़ती हुई विराजमान भूर गलत अंबु छोर से जहां जल विशेष मात्रा में टपक रहा था धार से टपक रहा था उसको निकाल ले लिया उसको अच्छी तरह से निकाल लो निचोड़ करके श्री प्रिया के भूरिय प्रसाद फिर जो केश के ऊपर जो वस्त्र डाल करके केश को सुखाया था पहुंचा था उसको भूय प्रसाद उस तौलिया को फिर खोल दिया चलत भी बिको और फिर अपनी चंचल उंगलियों से श्री ललता विशाखा श्री प्रिया जी की जो चोटी है उसको बिकिर उन केशों को छतरा रही के, केशों को छतरा करके उनको अलग करके बिकिरी उनके स्केटर्ड जो है उनको अलग अलग करके बिकिरी उनको दूर करके भूयो बबंध फिर दोबारा उसी तौलिया को निचोड़ करके या नया तोलिया उसको लेकर के भूयो बबंध कतमा सिचय कोई दूसरे वस्त्र बस, सिचय वस्त्र उस वस्त्र को भूयो बबंध दोबारा बांध दिया बीतीलो वस्त्र को फैला करके या उसी वस्त्र को भिगो करके निचोड़ करके फिर दोबारा बांध दिया जिसे कि शेष जो नमी है उस नमी को भी वह वस्त्र सोख सके केश की जो नमी है उसको सोख ले चय बीती श्री प्रिया उस समय चौकी के ऊपर बैठी है प्रिया ने अपने जो स्नान के वस्त्र हैं उनको संकुचित किया है और संकुचित करके उनको हाथ में लिया तो हाथ में जो वस्त्र का छोर है वह सुंदर कमल के आकार में हाथ में विराजमान हो रहा है तो सारे कपड़ों को सिले समेट करके जब प्रिया विराजमान हो रही हैं तो हाथ में जो साड़ी का पूरा सिमटा हुआ जो भाग है वह सिमटा हुआ भाग अद्भुत रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है वह कमल के समान शोभा को उसको कमल आकार प्रदान करती हुई हाथ में पकड़ करके श्री प्रिया मुखेंद्र मपरा गल मूलम अन्य कर्ण ममार्ज उस समय एक सखी जो है उन्होंने काचित मुखेंद्र शोर जी के श्री मुख को सुंदर हल्के से उस समय पहुंचा रगड़ा मुख जो है उनको कोई रगड़ करके स्वच्छ कर रही अद्भुत कदा करश ये तदा साधक के पास में दो ही वस्तु हैं कि और कदा क्या ये सेवा मुझे मिलेगी हाँ ये सेवा कब मिले ये किम और कदा कहकर के रोने के अलावा हमारे पास में और कोई दूसरा साधन नहीं तो उन सखियों के भाग्य का दर्शन करके बस किम और कदा दो शब्द ही केवल मात्र स्मरण रहते हैं और वो ही हमारे संबल और कोई दूसरा संबल नहीं कि क्या कभी ये सेवा भी हमको प्राप्त होगी कब प्राप्त हो तो काचित मुखे किसी सखी ने श्री किशोरी जी के परम मुख चंद्र का मार्जन किया अपरा गल मूलम कोई दूसरी जो सखी है वो श्री प्रिया जी गल मूल गला जो है उसको धीरे धीरे सहला रही है और मल रही है अन्य कर्ण ममार्ज दूसरी जो सखी है वो श्री प्रिया जी उनके काम और काम के कर्ण मूल उनको मलती हुई ममर्जमन स्वच्छ करती हुई विराजमान हो रही है क्या सौभाग्य अहो इन सखियों की सौभाग्य का हो इन सखियों की बलिहार इन सखियों की बलिहार तो कर्णों ममार्ज मृदना बसने रन और उस समय बहुत पीन जो परम चीन अंशुक हल्का जो वायल का वस्त्र है उस वायल के वस्त्र को लेकर के श्री प्रिया जी के मुख को कोई ने ग्रीवा को किसी ने कान उनको पहुंचा है धीरे बड़ी कोमलता के साथ में नजाकत के साथ में कोमलता के साथ में अः श्री कर्णमूल जो है उन कर्ण मूलों को पहुंचती हुई विराजमान हो रही है।, है उनका मार्जन करती हुई विराजमान हो रही है पृथ्व एक सखी पीठ को पहुंच रही है बाहुद्वय और कोई श्री प्रिया उनकी बाहुद्वय दोनों भूजा उनको पूछ रही है तत्मा सुषमा वरिष्ठम ये स्वयं सकी भी सारी शोभा में परम वरिष्ठ होकर के विराजमान है सम्वेष्ट शुष्क बसने ऐसा कहकर के फिर कोई नई साड़ी लाई है शुष्क बसन सूखी नई केसरी साड़ी उस समय लाई है और सम्वेष्ट शुष्क बसने न श्रीप्रिया उनको शुष्क बसंत उनको उड़ा दिया और श्रीप्रिया ने अपने श्रीरंग को उस समय लपेटा निराश नियम श्रोनिया जहार और जो भीगे हुए वस्त्र श्री कटी के ऊपर विराजमान थे उनको श्रीप्रिया ने सखियों की सहायता से भी उन वस्त्रों को जहारो त्याग कर दिया राशनी मान त्याग करने योग्य हटाने योग्य जो वस्त्र है भीगे हुए उनको दूर कर दिया है जल मंत्रियम जिनमें से जल की बूंद टपक रही है क्या सुंदर शब्द तो जो अथरोटा है उन अतरोटाओं से हमारे ब्रिज में एक शब्द का प्रयोग होता है बाणी साहित्य में बहुत आया है अतरोटा रंगरोटा कजरोटा ये तीन शब्दों का प्रयोग होता है थरो माने अथर का पात्र काजरोटा माने काजर का पात्र और रंगलोटा माने रंग के पात्र और अथरोटा जो है वो अतरोटा वो कहीं अंतर वस्त्र जो है या भीतर के जो वस्त्र है उन, उन में से भी सुंदर जल टपकता हुआ विराजमान हो रहा है तो अथरोटाओं की अपूर्व शोभा यहां विराजमान हो रही है झूलन लीला में श्री प्रिया जब हाथ ऊंचे करती हैं उस समय अथरोटा की जो शोभा है वो अद्भुत रूप से प्रकट होती है लालजी रीत जाते हैं उस शोभा का अनेक अनेक बार साहित्य में पदों में सुंदर गायन किया तो अथरोटा की अपूप शोभा तो निराश नियम सोन्य जहा जिन वस्त्रों को हटाना है उनको श्रीप्रिया ने नए वस्तु से प्रवेश होकर के उनको दूर कर दिया विगल जल मंत्र नियम जिनमें से जल की मूल निस्संद हो रही है टपकना। तो जल निस्स्यजमान है विगलन जलम आम्र ज पानी रुदय युगलेन शनि उदारम अर्धोर कम कटे घटेकार उस समय आम्रज पाणीयुगलेन शनि उदारण उस समय पाण युगलेनो श्री प्रिया ने सुंदर जो वस्त्र है उस वस्त्र को ग्रहण किया और युगल के शनि उदार अर्धोरकम सुंदर सटना उसका धारण किया आ, जो लहंगा है वो तो जोड़ा हुआ होता है परंतु तो उसको ऊर्ध वस्त्र की तरह से धारण करना पड़ेगा पो करके धारण करना पड़ेगा परंतु पुरानी जो परंपरा है अप्रस में ऊर्ध वस्त्र नहीं चलेंगे गंजी नहीं चलेगी सच्छिद्र वस्त्र नहीं चलेंगे छिद्र वाले वस्त्र नहीं चलते हैं शास्त्र में कहीं उनका निषेध किया गया वहां पर जिस वस्त्र को पो करके पहना जाएगा सिर से पो करके पहना जाएगा वो वस्त्र अपवित्र माना जाता है इसलिए प्राय दक्षिण में सब माने कितनी भी ठंड पड़े हो कुछ भी हो ऊपर से कितना भी ओढ़ लेंगे लपेट लेंगे परंतु तो छुद्र वाले जो वस्त्र हैं उनको नहीं पहने हैं बगल मंदी भी कहीं उसी का थोड़ा आ, सुधरा हुआ रूप है माने केवल इतना इतना हाथ है उसमें भले हाथ भले पोलिया जाए वो तो एक अलग भाग है नहीं तो पूरा वस्त्र जो है वो एक तरह से वो उत्तरी है बगल भी एक तरह से उत्तरी रूप ही है क्योंकि उसको पोकर के नहीं पहना जाएगा उसको कहीं लपेट करके ही पहना जाएगा उसको बांध लिया जाएगा तनी जो है उनको तनियों को बांध लिया जाएगा यहाँ पर तो वो सच्छिद्र वस्त्र नहीं तो पायजामा लहंगा स्कर्ट जिनको पोकर के पहना जाए वे वस्त्र उतने शुद्ध नहीं माने जाते हैं शास्त्रीय कर्म में उनको उतना शुद्ध नहीं माना जाता है उसके स्थान पर जो प्राचीन परंपरा रही वो सटना की परंपरा रही जहां पर है तो वो लहंगा उसमें नाला भी है उसमें कहीं इजार बंद भी है नाला भी है परंतु तो वो कहीं सिला हुआ नहीं होता है करके नहीं वो खाली यू ही लपेट ल, लपेट करके पहना जाता है उसको कहते हैं सटना तो सटना जो है वो सटना यहां पर श्रीप्रिया जी ने उस समय सखी उन्होंने एक सतना दिया है और श्रीप्रिया ने सटना धारण किया है तो समेष्ट हाँ, तो आम्रच पाण युगलेन शनि उदाहरण उस समय अपने श्री हस्त के दोनों छोरों से सटना को पकड़ करके श्री प्रिया जी ने उदारम अर्घोर कम कटकटे उसे अपनी कटी तट पर जो एकदम चरण तक भी नहीं है श्री चरण तक नहीं है वो जो सटना है वो कहीं घेटू से कुछ नीचे तक अर्धरू तक वह सटना है उसको आपने धारण किया घंटों से थोड़ा ऊंचाई ऊंचाई है उस सटना को श्री प्रिया जी ने धारण किया है तो जो जो प्राचीन सभ्यता जो है उसका भी बड़ा सुंदर यहां पर क्या संस्कृति और सभ्यता का जो स्वरूप है संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप यही है संस्कृति विचार को कहते हैं सभ्यता वहां की जीवन यात्रा का जो स्थूल रूप है उसका नाम सभ्यता माने भवन कैसे थे वस्त्र कैसे थे पात्र कैसे थे श्रृंगार कैसे थे ये सब सभ्यता है और संस्कृति में तो कल्चर और सिविलाइजेशन दो अलग अलग चीजें सिविलाइजेशन जो है सभ्यता वह कहीं जीवन के स्थूल रूप से संबंधित है जबकि कल्चर वैल्यू से जो मूल्य है उनके साथ में संबंधित होते हैं। दर्शन विचार साहित्य इनको हम कहेंगे इनको हम कहेंगे संस्कृति जबकि वेशभूषा खान पान भवन निर्माण पात्र इन सबों को कहा जाएगा सभ्यता जैसे कोई सिक्का है तो सिक्के का जो बाहरी रूप रंग उसमें जो फीचर्स दिखाई रहे हैं उनको तो हम कहेंगे सभ्यता और उस सिक्के के भीतर जो परचेजिंग पावर है क्रय शक्ति उसको हम कहेंगे संस्कृति तो किसी कॉइन में किसी जो करेंसी है उस करेंसी का बाहरी जो आकार प्रकार है उसको हम कहेंगे सभ्यता समझने के लिए और उसमें जो परचेजिंग पावर है क्रय शक्ति है उस क्रय शक्ति को हम कहेंगे संस्कृति तो यहां पर सभ्यता का भी एक स्वरूप आ, कहीं श्री कृष्णान्ध कौमदी में कहीं संकेतित कर रहे हैं तो आज श्री प्रियाजू ने कृपा करके अर्धो कम कट उस समय जो छोटा लहंगा है उस उस छोटे लहंगे को समय सटना को उस समय उस समय धारण किया है आम दृष्टिओं बो पो पर, पर, पर, पर, पर बबंध चोलम सखी ने श्री श्री श्री अंग उनको श्री रसद कुंज उनका परिमार्जन करके स्वच्छ करके आमृत्यो बल पयोधरे हो अलोलम परम सुंदर जो श्री अंग जो रसद कुंज वह विराजमान है काच कलाश कुशलाफ बोलम उस किसी सखी ने जो कला में परम कुशल थी उसने पहले श्री प्रियाजू उनको कंचुकी धारण कराई है चोलम जो अंतर वस्त्र है उसको धारण कराया है, बबंद चोलम पट्टानशु के स्वसखी जनेनो जो के पट्टान से बनी हुई है रेशमी वस्त्र से बनी हुई है नाना विधातिशय शिल्प विषार देना और जिसमें अनेक प्रकार की अतिशय शिल्प उनकी कुशलता भी विराजमान है अर्थात जो कंचुकी है उस कंचुकी को सुंदर प्रकार से उस समय श्री प्रिया जी को परम भाग्यशाली भगवती सखियों ने श्री स्वामी जी को उस समय धारण कराया तस्व पर प्रतन शोणतनम सुबीची चंडात का गुणानुबंध तस्ोपरी उसके ऊपर अब नीचे सटना तो है यहाँ पर शोभा बड़ी सुंदर है माने नीचे सटना जो है वो तो है लाल रंग का सुंदर रेशमी और उसके ऊपर फिर जालीदार लहंगा वो जाली का लहंगा धारण किया ये सुंदर शोभा उसके ऊपर ये शोभा है वो जालीदार जो लहंगा है वो उसके ऊपर धारण किया है तस्योपरी प्रतन माने पारदर्शी शोल तरंग माने लाल रंग का ही सुबीची चंडात् जो चंडा तक माने सूर्य की किरणों के समान है और सुमीची माने जिसमें लाल रंग की किरणें जिसमें से निकल नहीं ऐसे उदय उच्चल सनमरीचि जिसमें सन सुंदर किरणें उच्चल जिससे रही हैं सुंदर अः तो धूप छाया का सुंदर लाल नीचे सटना उसके ऊपर सुंदर जो जालीदार जो लहंगा उस जालीदार लहंगा को धारण कियाची ही जिसमें सुंदर किरणें निकल रही हैं नीचे जो लेस लगी हुई है वो सुंदर किरणों की लगी हुई लेस है श्रीपाद पद्म नखचंद्र चयाग चुंबी और जो श्री पार्वप हो श्री पार्वपद परम परमा अरण्य श्री किशोरी जो उनके श्री चरण जो हैं उनके नखचंद्र चय अग्र चुंबी नखचंद्र का भी चुम्बन करने वाले हैं उस सुंदर जो लहना धारण किया है उस लहना की जो लेस लगी हुई है जिसकी किरण ने श्री प्रिया जी के नखचंद्र को भी चूम रही नखचंद्र को चूम रही है ऐसे ऐसे लहंगा को बबंधो माधव श्री प्रिया ने सखियों ने उस समय धारण कराया है तपनी गुणानुबंधी जो मल गुण को धारण करने वाला है तपनी माने सूर्य सूर्य के गुणों को धारण करने वाला है लंबा प्रलंब युगलेन सुपट्ट दामना लंबे प्रलंब युगलेन जिसमें सुंदर फुदना लगे हुए हैं सुपट्ट दामना और रेशमी डोरा है ऐसे इजार बंद उनको उनसे उस लहंगा को उस समय कसा गया है तो लंब प्रलंब युगलेन सुपट दामना जो सुंदर रेशमी इचार रेशमी जो नाला वो विराजमान हो रहा है सुंदर निवी रेशमी नीवी जहां शोभा को प्राप्त हो रही है मुक्ता मणिंद्र महसा और जिसके छोर में फुदने में मोती की सुंदर गुच्छा लगे हुए मुक्ता मणि मणिंद्र महसा मुक्ता मणि उनके तेज से बिलसत सुशोभित है गरिमणा अपूर्व गरिमा से युक्त है आकुंचन क्रमवशात कमलाम काराम उस समय श्री लहंगा जो है उसको भी वो जो ना है उस मेफा को मेफा को आकुंचन करते हुए कहीं सिमे, सिमेटते हुए उसको आकुंचित करते हुए आयो कमल के आकार का सुंदर लहंगा कटी उस कटी के ऊपर वो लहंगा कमल के आकार का विस्तृत हुआ जैसे उल्टा कमल हो ऐसे आकार का वो लहंगा अपूर्वी जो शोभा है उस शोभा को प्राप्त कर रहा है जग ग्रंथ निभि अभिना भी उस समय हंगा धारण करा करके जग ग्रंथ निविम उसके ऊपर सुंदर निवि उस नि को माने डोरी को बांधा है अभिनावी नाभी के ऊपर तो नाभी के ऊपर निवि उनकी सुंदर जो कमलाकार जो ग्रंथी है वह अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रही है सुशिल्प साराम ऐसा वो सुंदर वस्त्र है सुशुल्प सारंभ जिसमें कलापूर्ण विराजमान है परम सुंदर कलापूर्ण जिसके फुदने विराजमान उसके ऊपर कनक मति नव सातिका सुंदर सोने के जिसमें सितारे जल हैं ऐसी नई सातिका श्री प्रिया जी के लहंगा के ऊपर धारण की अर्थात चुनब देकर के पहले श्री प्रिया उनके लहंगे में वो साड़ी उसको धारण की, और फिर श्री प्रिया उनको कहीं उसी साड़ी को लपेटते हुए फिर दाहिने कंधे के ऊपर जो पल्लू है वो न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है कहीं बाएं कंधा कहीं दाए कंधा हमारे व्रिज में प्राय दाहे के ऊपर पल्लू है परंतु तो कार्य करने में काम करने में सुविधा बाएं कंधे पे होती है दाहिने कंधे तो बार बार नीचे गिरेगा पल्लू उसको संभालना पड़ता है परंतु तो बाएं कंधे का जो है पल्लू वो कार्य करने में वो ज्यादा सुविधा होता है कार्य करने में तो यहां पर दाह जो पल्लू है वो दाहना पल्लू है आजकल तो सब जगह सब जगह बाया पल्लु ही धारण करते हैं परंतु तो दाहिना जो पल्लू है वो दाहिना पल्लू उनको धारण करके विराजमान हो गए तो ऐसे तो, तो नव साठ काम चौ घनद्युत तदुपरी अति विद्युत दुते उस समय नव का धारण करा करके वो घन रुचि आते तदुपरी वह सुंदर शोभा घनी शोभा वाला है जो कि अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है यदि बेस्टन एव मुकुंद दृग मानो आज वो साड़ी को नहीं लपेटा गया है बलेहरी लाल जी के नैनों को ही बांधने के लिए अंधा बना दिया गया है और लाल जी के नयन ही जहां पर साड़ी के साथ में लिपटे हुए हैं तो यदा यदि एवं मुकुंद मुकुंद की आंखों को बांधने के लिए मांगो यह कोई मत्स्य बंधनी है मछली पकड़ने का कांटा है मत्स्य बंधनी होकर के यह विराजमान है मृद्रोधेन मुच्छते आज मानो बिना कारण का ही यह कारण बन गया है बिना कारागार का ही यह कारागार बन गया है तो आज वो साड़ी की जो चुनौत और साड़ी की जो लपेटन वो लपेटन आज श्री श्याम सुंदर के लिए मानो कोई बिना कारागार का ही दिव्य कारागार बन गया है जहां से शाम सुंदर की आंखें कूद करके जेल की ऊंची ऊंची दीवार से जैसे कोई जेली बहा नहीं निकल सकता है ऐसे ही मानो उनकी आंखें वहीं फंसी हुई रह गई हैं फंसे रहने दो बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय निताय गौर हरी मो इन सखियन की